प्रश्नोत्तर मणिमारा संत तथा सत्संग जिज्ञासा आजकल कुछ महात्माओं के नाम के साथ भगवान शब्द जुड़ा हुआ देखा जाता है क्या यह उचित है समाधान भक्त लोग किसी महात्मा के नाम के साथ भगवान शब्द जोड़ देते हैं तो महात्मा क्या कर सकता है उनकी श्रद्धा है गुरु तथा श्रेष्ठ पुरुषों के लिए भगवान संबोधन सुना भी जाता है पर यदि कोई महात्मा स्वयं अपने नाम के साथ भगवान जोड़ता है तो उसे पहले यह जान लेना चाहिए कि भगवान का लक्षण क्या है फिर वे लक्षण अपने अंदर घटाकर देखना चाहिए यदि वे लक्षण विद्यमान है तो वह अपने नाम के साथ भगवान शब्द जोड़ सकता है शास्त्र में भग शब्द ऐश्वर्यादि छह अर्थों में प्रयुक्त होता है ऐश्वर्य से समग्रस् धर्म से वैराग्य वैराग्यस्या मोक्षस्य शाम भग इतिंगना विष्णुपुराण इन छह में से एक दो तीन या चार नहीं बल्कि छह के छह जिसमें हो वही भगवान हो सकता है जिज्ञासा महापुरुष किसी शिष्य को सुविधा देते हैं और किसी को उससे वंचित रखते हैं इसका क्या कारण है समाधान दो प्रकार की सुविधाएं होती हैं एक व्यवहारिक सुविधा और दूसरी पारमार्शिक सुविधा आप किस सुविधा की बात कर रहे हैं यदि वह साधक है तो उसका लक्षण परमार्थ ही है ऐसे में यदि वह व्यवहारिक सुविधा चाहता है तो बहुत विचारणीय बात है क्योंकि व्यवहारिक सुविधा जगत के रस से संबंधित होती है इसलिए चाहे वह गुरुजनों से मिल रही हो या किसी अन्य जगह से वह परमार्थ मार्ग के लिए बाधक ही होती है यह हमने अनुभव करके देखा है कि व्यावहारिक सुविधा महापुरुषों से भी कभी मिली हो तो वह जीवन में आगे बढ़ाने वाली सिद्ध नहीं हुई पारमार्थिक सुविधा किस प्रकार से शिष्य को दी जाती है यह महापुरुष ही जानते हैं दूसरा नहीं समझ सकता हमने अनुभव करके देखा कि महापुरुषों ने जीवन में कभी डाटा सावधान किया किसी तपस्या के लिए लगाया अथवा हमारे मन के प्रतिकूल हमें चलाया उस समय भले ही हमको वह बात समझ में नहीं आई पर अंत में हमने देखा ओहो यह तो उनकी बड़ी भारी कृपा थी एक बार उत्तरकाशी में मैं महाराज की सेवा में था प्राय वे किसी को डांटते नहीं थे पर उस समय मुझे दिन भर डांटते रहते थे चलते समय मेरे पैरों से यदि थोड़ी सी आवाज़ होती तो मुझे बुला बोलते देखो तुम धम्म से आवाज़ करते हो यह विचार नहीं करते कि कोई महात्मा ध्यान कर रहे हैं उनको जो विक्षेप होगा उसका दोष किसको लगेगा चलते समय यह विचार क्यों नहीं करते कि जहां मैं पैर रखता हूं वहां भगवान है तुम साधक हो तुम्हें इस प्रकार की सावधानी सतत रखनी चाहिए कि जहां मैं पैर रख रहा हूं वहां भगवान है उस समय श्रद्धा थी सुन लेता था पर मन को उतना अच्छा नहीं लगता आज यह बात समझ में आती है कि उनकी डांट में कितनी कृपा थी इसलिए महापुरुष इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि पारमार्थिक सुविधा किसे देना है और व्यवहारिक सुविधा किसे देना है दूसरी बात व्यक्ति का अपना प्रारब्ध भी होता है वह जहाँ जाता है वहाँ उसके प्रारब्ध के अनुसार व्यवहारिक सुविधा मिल जाती है उसने आज नहीं तो पहले कभी वैसी कामना की होगी